तमाने में क्या हुआ होगा जब दिनकर जी वगैरह राज्यसभा में गए होंगे क्या कभी दिनकर जी ने अपने उस मेघ स्वर में राज्यसभा को संबोधित किया होगा कुछ प्रश्न उठाए होंगे मैं नहीं जानता शायद आगे के वक्ताओं से कुछ रोशनी इस पर पड़े आ, इसके बाद सुभाष जी का आग्रह है तो अशोक जी पवन जीना जी जो जी तो कही चले गए शायद जी हाल और जरूर विजय जी और तमाम हमारे भाई और बहनों यहाँ बैठे हैं वैसे तो मैं जब दू स्वभाव की नहीं हूँ लेकिन जब इतने सारे साहित्यकार और इतने सारे बुद्धिजीवी और बच्चों को पढ़ाने वाले लोग सामने बैठे हूँ तो थोड़ी इज्जत जरूर महसूस हो रही है लेकिन आ, मैं इस बात से ही शुरू करूंगी कि मुझसे पहले बोलने वालों ने खास तौर से अशोक जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की और बहुत उनकी जबरदस्त शैली भी है लेकिन मैं थोड़ा सा उनसे अपनी असहमति को भी जाहिर करना चाहती हूं मुझे लगता है कि संस्कृति और राजनीति दोनों की ही परिभाषा थोड़ी सी संकुचित करके हम सबके सामने रखी गई है मैं समझती हूँ कि संस्कृति की भी प्रति बहुत व्यापक है और राजनीति भी सिर्फ सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी के बीच में बटा हुआ मैदान नहीं है ये दोनों ही शब्द बहुत व्यापक है और उस व्यापकता का मैं यहाँ वर्णन नहीं करने खड़ी हुई हूँ बहुत से यहाँ प्रोफेसर हैं मुझसे साहित्य और संस्कृति के इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं लेकिन मुझे जो लगता है वो ये है कि संस्कृति और राजनीति का अगर कहीं मेल हुआ मिलन हुआ तो वो आधुनिक युग में ही हुआ है इसके पहले जो संस्कृति थी ऐसा नहीं है राजा महाराजाओं के साथ अः संग्रामों के साथ बहुत सी चीजों के साथ उसका संबंध था लेकिन जिस तरह की चीज हम आधुनिक खासतौर से भारत तक ही हम सीमित रखेंगे और वो भी उत्तर भारत तो मुझे उसके बारे में थोड़ा बहुत मालूम है देखेंगे तो इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण गठजोड़ हमको आधुनिक भारत में मिलता है और खासतौर से जो आधुनिक संस्कृति है खासतौर से उत्तर भारत में उसमें बेशक लोक संस्कृति का बहुत योगदान है जो हमारे एपिक्स हैं उनके साथ भी उनका बहुत संबंध है बहुत रिश्ता है लेकिन अगर आज का जो विषय है उस संदर्भ में हम देखें तो जो हमारे देश में साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन अलग अलग तरीके से और अलग अलग जगहों पर फूटा और आप तो जानते हैं कि ये अंग्रेजों के आने के थोड़े ही दिन के बाद शुरू हो गया था क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी समाज व्यवस्था को ही तोड़ने की जो जमीन के रिश्ते थे जो गांव के रिश्ते थे एक तरह से जमीन को कमोडिटी बनाना जिसको किसान से दे, उसको भी दखल किया जा सकता था ये तमाम बहुत बड़े परिवर्तन हमारे समाज में और हमारी अर्थ में अंग्रेजों के बाद आई हमारी पूरी शिक्षा की जो प्रणाली थी उसमें भी सबसे ज्यादा दफरअंदाजी उनको हुई तो एक तरह से जो विरोध और विद्रोह अंग्रेजों के शासन के खिलाफ जगह जगह लगातार फूटता रहा उनके प्रवेश के तुरंत बाद से ही मुझे मैंने जो कुछ समझने की कोशिश की है जो हमारे देश की खास खासतौर से हम उत्तर भारत और यूपी इस इलाके की बात करेंगे तो हमारी जो बल्कि भाषा का भी निर्माण अगर हिंदी भाषा कड़ी बोली की बात करते तो वो भी उसी दौर में हुआ तो उसका एक बहुत ही अभिन्न और घनिष्ठ रिश्ता इस साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन से था और इसके अनेकों हमारे सामने उदाहरण है अगर आप देखें अगर भारतेंदु जी से शुरू होती है हिंदी की कहानी तो उनकी जो अंधेर नगरी है और उसका जो मतलब उसका जो संदेश है वो निश्चित रूप से साम्राज्यवाद विरोधी है गुलामी के खिलाफ है और मैं आपको बताऊं कि मेरे शहर में एक बहुत जबरदस्त कलाकार पैदा हुई उनका नाम था गुलाब बाई वोटंकी करती थी और हमारे यहाँ एक बात मशहूर थी कि गुलाब भाई की नौटंकी होने नहीं देते थे अंग्रेज कर्फ्यू लग जाता था तो हमने कहा जाते थे लेकिन यह बात सही नहीं थी वो अंग्रेज को कोई जमींदार मतलब उठा के ले जाए गुलाब भाई से उनसे क्या मतलब उनको गुलाब भाई की नौटंकी के संदेश से मतलब था वो एक नौटंकी खेलती थी दही वाली और उस दही वाली की कहानी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कहानी है और वो किस तरह से दहीवाली का इस्तेमाल करता है अपने संदेश को इधर उधर पहुंचाने और किस तरह से एक अंग्रेज पुलिस वाले के ऊपर हमला करता है ये वो पूरी कहानी के अंदर तमाम जो नौटंकिया अंदाज होता है उसके बीच से वो जनता तक उस संदेश को पहुंचाने का एक जरिया था तो मेरा जो आपके सामने निवेदन है वो ये की हमारी जो आधुनिक संस्कृति है उसका जहाँ प्राचीन काल की तमाम चीजों के साथ संबंध है जड़े वहां हो सकती है। लेकिन उसका विकास निश्चित रूप से एक साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के साथ, साथ हुआ। अब वो आगे चली लेकर के साथ चली कभी कभी पिछड़ गई लेकिन उसी संदर्भ में उसका जन्म हुआ और उसका जबरदस्त विकास हुआ और केवल उसके अंदर साम्राज्यवाद से लड़ने या अंग्रेजों को भगाने का आ, मंत्र नहीं था बल्कि कैसी समाज रचना होनी चाहिए आजादी का मतलब क्या है आजाद देश कैसा होना चाहिए, आजाद समाज कैसा होना चाहिए और इसीलिए अगर हम देखें तीस के दशक के बाद 20 के दशक 30 के दशक 40 के दशक के बाद जिस तरह का जबरदस्त साहित्य का और कला का मतलब जो फ्लावरिंग हुई जो जबरदस्त विकास हुआ चाहे दक्षिण भारत में हो चाहे पश्चिम में हो और चाहे हमारे उत्तर भारत हिंदी इलाके में हो कुछ सामान्य मूल्य थे जो आपको हर जगह मिलते हैं अब हमारे जैसे बहुत से कम्युनिस्ट हैं, जो कूड़ा शेयर खुद लेना चाहते हैं, बिल्कुल गलत गल्क होगा उसमें कम्युनिस्ट थे लेकिन बहुत से गैर कम्युनिस्ट थे राम प्रेमचंद को ही ले ले तो हाँ उनकी हमदर्दी थी वाम पंथ के साथ लेकिन वो कांग्रेसी भी थे वो एक पेची आतल पुरुष की थे अगर हम उनकी पत्नी की किताब को पढ़ते हैं तो आज कल रहा, है, बहुत लग रहा है, कि ये सारी है और ये जो पूरी सांस्कृतिक क्षेत्रों ने जो बिल्कुल कब्जा कर रखा है तो इतना श्रेय हमको मत दीजिए ये गलत है हम इसके इसको मतलब इसकी माला पहनने के योग्य नहीं है ये राष्ट्रीय आंदोलन को प्रतिबिंबित करने वाला साहित्य था कला थी पूरी एक एक सांस्कृतिक आंदोलन था और निश्चित रूप से जो संवेदनशील होता है उसको गरीबी बुरी लगती है उसको जात व्यवस्था बुरी लगती है उसको महिलाओं का उत्पीड़न बुरा लगता है उसको सांप्रदायिकता कई अच्छी नहीं लगती है इसलिए अभी के रूप में पवन जी ने कहा गंगा जमनी तहजीब लेकिन आप देखिए इतने घटिया लोग चाहे जितने घटिया हो जाए हमारी राजनीति में लेकिन दुहाई सब गंगा जमनी तहजीब की ही देते हैं क्यों क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी है कि ये चला गया तो सब कुछ चला गया देश नहीं बचेगा और ये वही से बात निकल करके आती है कि ये जो हमारे देश में 20वीं सदी या 19वीं सदी के अंत से लेकर सांस्कृतिक के के आंदोलन हमारे देश में उत्पन्न हुआ विकसित हुआ उसके जो मूल्य थे वो एक नए आजाद भारत के निर्माण के आधार के बारे में तय करने के लिए मूल्य थे कि हम आजादी के बाद कैसा देश बनेंगे क्या यहाँ वर्ण व्यवस्था रहेगी क्या महिलाएं दूसरे दर्जे की नागरिक रहेंगी क्या यहां गरीबों का किसानों का भूमिहीनों का उसी तरह से उत्पीड़न हो रहा है होगा जिससे जैसे आज हो रहा है क्या मजदूरों का उसी तरह से शोषण हो रहा है और जो उसके इसके निर्माण थे वो अच्छी तरह से समझते थे कि इन समस्याओं पर इन सवालों पर अभी से बहस शुरू करना जरूरी है क्योंकि सिर्फ अंग्रेज समस्या नहीं है अंग्रेज के साथ जुड़ी हुई जो शोषण की व्यवस्था है यह भी समस्या है और एक चिंता उनको और थी कि ये देश इतनी अनेकता का देश है यहाँ कितने तरह के लोग रहते हैं कितनी भाषाएं हैं तो इसको एक रखने के लिए ऐसा नहीं कि उन्होंने एक दिन बैठ करके एक ब्लू प्रिंट बनाया भाई देखो एकता बनाए रखने के लिए वन टू थ्री फोर करना है नहीं लेकिन चूंकि वो चिंता उनको सताती थी, थी इसलिए उन्होंने एक सांस्कृतिक क्षेत्र में तमाम ऐसे मूल्यों को प्राथमिकता दी जो लोगों को जोड़ती थी जो इंक्लूसिव थी और सिर्फ किसी राजनीतिक के तहत नहीं या वोट बैंक की घटिया सोच के तहत नहीं बल्कि इस देश को एक रखने के लिए इस समाज के अंदर जो आपस के रिश्ते हैं संबंध हैं उनको और ज्यादा मजबूत करने के लिए और इसीलिए देखिए हो सकता है uh, लेकिन यह मैं बिल्कुल मानती हूं कि कम से कम हिंदी साहित्य में कोई ऐसा साहित्यकार है नहीं जिसका कोई दर्जा हो जिसके ये मूल्य न रहे हो प्रगतिशीलता धर्म निरपेक्षता शब्द नहीं लेकिन एक इंक्लूसिव सोच एक लोगों को जोड़ने वाली सोच एक समाज सुधार की चिंता एक महिलाओं के स्तर को लेकर के तकलीफ ये तमाम वो चीजें हैं जो बड़े साहित्यकारों में पाई जाती हैं हिंदी के साहित्यकारों में किसी प्रकार की संकीर्ण घटिया जातिवादी धर्मांतरता की सोच नहीं मिलेगी और इसीलिए शायद नहीं पढ़ते हैं, हैं। केवल अपनी तस्वीर छपी कि नहीं वो पढ़ते हैं लेकिन ये कौन आप क्यों राजनीत को सिमट करके इन नेताओं के इर्द गिर्द चलने वाली किसी चीज में बदल देते हैं ये राजनीति की हाँ बड़े प्रतिनिधि हैं ये इस देश को के अंदर सत्ता पाने के जो तमाम तरीके हैं उनके बहुत निपुण कलाकार हैं आप इनको बेवकूफ पद समझिए ये।, ये दिनकर की जात को पता लगा करके सम्मेलन करना जानते हैं इन्होंने तो अशोक महान अशोक की जात को रख करके निकाल ली है और कहते हैं हम ही ने उनके वंशज को मंत्री बनाया देखिए कितना बड़ा कर अब दिनकर और इसके बारे में क्या सोचते उसकी, किसी नहीं है तो इनको ये, कि ये, लोग है। नहीं। ये हर चीज का इस्तेमाल करना जानते है जो आज हमारी राजनीति में छाए हुए कुछ लोग है विभिन्न बड़ी पार्टियों के नेता लेकिन राजनीत इतना छोटा क्षेत्र नहीं है और इस देश में राजनीत करने वाले लोग कितनी लघु पत्रिकाएं निकलती हैं सिर्फ हिंदी में यानी इनकी शायद गिनती नहीं होगी और इनके सबके पाठक हैं और इन सब में लिखने वाले लोग भी मौजूद हैं आप इनको उठाकर करके देखिए छोटी सी छोटी लघु पत्रिका में जो मतलब जोड़ी तलेया से निकलती होगी उसमें भी हर दो तीन इश्यूज में आपको एक अच्छा लेख और एक ठीक कविता मिल ही जाएगी तो ये दिखाता है कि ऐसा नहीं कि संस्कृति मर गई और अगर हम सोचे बदमाशों के कब्जे में जरूरी है तो इसको भूल जाइए संस्कृति को जिंदा नहीं रख सकती है ये कह रहे संस्कृति और टूरिज्म एक ही मिनिस्टर देखता है अरे वो ना ही देखे ज्यादा अच्छा है टूरिज्म देखे संस्कृति संस्कृति की तरफ ध्यान दे हमारे यहाँ तो आबकारी और नशाबंदी ये दोनों मंत्रालय भी एक ही मंत्रालय में होते हैं पूरे हिंदुस्तान में ये ऐसे ही देश है ये ऐसे ही अल्लाह का देश है और ये ऐसे ही चलता रहेगा देखिए अंत में मुझे इतना ही कहना है कि राजनीतिक करने वाले इस देश में बहुत है और राजनीतिक करने वाले बहुत सारे सांस्कृतिक कर्मी भी हैं और राजनीत करने वाले बहुत से समूह है जो संस्कृति को सुरक्षित रखने की लड़ाई भी लड़ते हैं संस्कृति को बचाने की लड़ाई में लड़ते हैं इनके योगदान को इतनी जल्दी मत भूलिए उनके साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए उनको ताकत प्रदान कीजिए क्योंकि ये जो छोटा सा इतिहास मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की अंत में मुझे इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना है कि इतना आप जान लीजिए कि ये जो संस्कृति जिसका उदय हुआ साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन में जिसके ये तमाम है, है यही वो संस्कृति जो इस देश को बचा सकती है जिसने भी इस संस्कृति को तोड़ने की इस पर कब्जा करने की काम करने की कोशिश की वो देश को ही तोड़ने का काम करेंगे इतने कह करके मैं आपसे निवेदन करूंगी उस राजनीति से जरूर बचिएगा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद